तो कल्पना ना हो तो प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ऐसे व्यतिरेक मुख से अध्यास हो सकता है इसको सिद्ध किया था अब तक का जो भाष्य में और यह भी निश्चय हो गया कि प्रमातृत्व आध्यात्मिक होने से वैदिक लौकिक शास्त्रीय सारे कर्म भी आध्यासिक है इसमें संशय नहीं है ये निश्चय किया क्योंकि वहाँ आत्मा और देह का संबंध में विचार किया अध्यास को छोड़कर के आत्मा और देह का कोई और संबंध नहीं हो सकता है इसमें चार विकल्प किया था देहात्म संयोग देह से आत्म संयोग है अन्य तरह संयोग है अथवा आत्म इच्छा से देह का संयोग है या संयोग होने की योग्यता है अथवा कर्मबल संयोग है इस प्रकार चार विकल्प करके युक्ति से ये चारों नहीं हो सकता है आध्यात्मिक संबंध ही मानना पड़ेगा ऐसा कहा उसी देहादि से ही अन्य कार्य आगे होते देखे गए हैं इसलिए ये भी आध्यात् ही होंगे अब आगे इस विषय में और विस्तार से प्रमाण देने के लिए लौकिक व्यवहारों को दिखा रहे हैं। हां तो आक्षेप करता का ये संशय आक्षेप रहेगा कि वैदिक कर्म यानी जो शिष्ट पंडितों का जो आचार है ये कैसे ऐतिहासिक हो सकता है अब उसमें ज्ञान की बातें होती है तो ज्ञान की बातें रहने से आध्यासिक नहीं हो सकते आध्यात् ने उसको आविध्यात्मक मानना पड़ेगा ऐसा तो नहीं हो सकता ये शंका रही इसके पहले ये टीका में कहा कल जो बात जहां तक हुई थी उसका सारांश सारांशीका बता रहे हैं अय भाव मधुरव मान आश्रय से तस्तवा ता अवत यहां ये तात्पर्य होना चाहिए इस विचार का माधुरव मान आश्रय भी प्रमादा ही प्रमाण का आश्रय है ऐसा सिद्ध होने पर भी तस्य अध्यस्तवा वो प्रमादा अध्यस्त होने से तेजा अविद्यावाद आश्रयत्व जितने भी प्रमाण है प्रमाणादि है सभी अविद्यावा में ही आश्रित रहता है अविद्या वाले में आश्रित रहने से अविद्या को हो जाएगी ये सिद्ध है तो वहां पहले एक शंका हुई थी कि कारण दोष के कारण वहां कार्य नहीं हो सकता है ये कहा था यसे दुष्ट कारण से कार्य नहीं होता है वो भी दुष्ट होता है ऐसा कहा था तो उसके संबंध में कहते हैं न च कारण दोषाद अप्रामाण्यम यहां कारण के दोष से कारण के दोष से अप्रामाण्य आ गया या ये बात नहीं कारण के दोष से भी कहीं अपराण्य आ जाता है ऐसा यह हुआ नहीं है जैसे सबर भाष्य का दृष्टांत दिया सदी प्रमा करने पश्चात्विनो दोष दोषत्व प्रमा होने से ही बाद में होने वाले जो दोष को दोष माना जाता है पहले प्रमा हो जाता है मा होने के बाद में पश्चात भावी दोष को दोष माना जाता है अन्यथा नहीं यानी किसी में दोष है या नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा जिसका यथार्थ ज्ञान हो जाए उसके बाद उसका दोष का ज्ञान हो जाए नहीं तो दोष को पहचान ही नहीं सकते तो ऐसे में यहाँ दोष है नहीं है मालूम पड़ता है तो इसलिए सभी प्रमा करने प्रमा करने से ही यदार्थ ज्ञान होने से ही पश्चात भागी जो दोष है उसको दोषत्व सिद्ध किया जाता है क्योंकि एक जगह यदार्थ ज्ञान हो रहा है और उसी जगह पे अयथार्थ भी हो रहा है तब उसको दोष माना जाता है अविद्या तत्कारण कारण तत्व क्योंकि अविद्या ही उसके कारण में निविष्ट है कि दो, जो दोष का कारण है उसमें अविद्या ही है अविद्या के कारण ही वो हो रहा है अविद्या कारण निविष्ठत् प्रविष्टत्व कारण अंतर्गत अविद्या भी आ गया अब यह कारण दोषाद अप्राम जो कहा ये कारण दोष जो जिसको आप सिद्ध करना जा रहे हैं उसमें भी पहले अविद्या बैठी हुई है वो वास्तविक प्रभाव सिद्ध हुआ ही नहीं तो प्रमा सिद्ध नहीं होने से उसमें दोष आ गया ये भी सिद्ध नहीं हो पाता जहा रज्जु आदि का यथार्थ ज्ञान हो सकता है वहां सर्पादि की कल्पना करने पर वो सर्पादि आदि कल्पना दोषयुक्त है ऐसा माना जाता है अब जहा रज्जु आदि का ज्ञान यथार्थ हो ही नहीं पाता वहां आप दोष को कैसे सिद्ध करेंगे सिद्ध नहीं कर सकता इसीलिए अब यहाँ जो भी प्रमादा आदि बना हुआ है वो आविद्या के कारण ही बना हुआ है वास्तविक प्रमादा है ही नहीं तो उसको छोड़ करके आपको अपना स्वरूप का ज्ञान अलग से नहीं है तब क्या कह सकते हैं? तो प्रमाण प्रमा जो हुआ है प्रमाण प्रमा जो हुआ है जो भी हुआ वो आविद्य को होने से तत्कारण निविष्टत्व है युष्टम कारणम यदि च उत्तेर आगंतुक दोष विषयत्व और यश दुष्टम कारणम इत्यादि जो कहा गया था पहले ये आगन्तुक दोष के विषय में कहीं कोई आगंतुक दोष होता है जिसको हम सादी सादी अध्यास के अंतर्गत लाते हैं अध्यास के विचार में कहा था ना अध्यास दो प्रकार के हैं अनादि और सादी कितने भी अध्यास कहेंगे दो प्रकार के हैं तो सादी अध्यास कौन है सादी अध्यास सादी विषयों के संबंध में जो अध्यास है सादी अध्यास होता है तो सादी अध्यास तुला विद्या से से नहीं है तो तुला विद्या से होने से साधे अभ्यास में दोष आ सकता है आगंतुक दोष के कारण रहेगा आगंतुक दोष के निवारण होने पर चले जाएगा इसीलिए वहां के लिए ये दुष्टम कारण इत्यादि कहा गया है अध्यक्षादी नाम चात्विक प्रामाण्य अभाव से इष्टत्व और यहाँ जो प्रत्यक्षादि है इसमें तात्विक प्रामाण्य नहीं है ये तात्पर्य सिद्धांति कात्पर्य तात्विकाण्य अभाव प्रामाण्य अभाव यहाँ इष्ट अध्यक्षादी मन यहाँ प्रत्यक्षादी प्रत्यक्षादिका तात्विकाण्य अभाव वास्तविक में प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं है ये कर्ण इष्टवा ये सिद्धांति तात्पर्य है व्यवहार बादाभा व्यावहारिक प्राण्य सिद्धे तब पूछ सकता है कि तब व्यवहार कैसे होगा बोलते व्यवहार में इसकी कोई बाधा नहीं व्यवहार में तात्विक ज्ञान हो ऐसा आवश्यक नहीं है तो व्यवहार बाधा व्यवहार में बाधा नहीं होने से व्यवहार को कोई बाधा इससे नहीं आता है इसीलिए व्यावहारिक प्रामाण्य सिद्धि वो व्यावहारिक प्रामाण्य उसकी सिद्धि हो जाएगी किसकी प्रामाण्य प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्ष आदि व्यवहारिक प्रमाण है ये सिद्ध हो जाएगा किंतु तात्विक प्रमाण है ऐसा सिद्ध नहीं होता है नेश अतास्तिके के प्राण्य तदंतर्गत श्रुतेरअी तथा ने ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि ये आदि प्रमाण सारे अतात्ति को पर तेषा प्रत्यक्षादी नाम अदात्विक नहीं होने पर स्थिति में प्रामाण्य अंदर का तथात्वा सुधेर भी वो अदात्विक होते हुए ये प्रामाण्य नहीं हो पाएंगे और तब तो उसके अंदर अंतर्गत जो सुधी है आगमन शब्द के अंदर सुधी भी है तो सुधी का भी अथदात्व तथा नैष्ठ ने सिद्धि वो भी ऐसे हो जाएगा अप्राम्य हो जाएगा उसमें भी प्राण्य नहीं रहेगा ऐसा नहीं कर सकती श्रुत्यर्थ से ब्रह्मण सत्यम इदिना तस्य तस् आत्यंतिक्राण्य क्यों ऐसा क्योंकि श्रुत्यर्थ में जो ब्रह्म को कहा गया सत्य ज्ञान ब्रह्म इत्यादि से ब्रह्म को कहा गया श्रुत्यर्थ में ये तो तात्विके ये तो तात्विकृष्टि तत्वृष्टि से कहा गया है इसीलिए तत् ये जो तत्व दृष्टि है उसका तात्विक होने से तात्विक प्रामाण्य वो तो तात्विक प्रामाण्य हो जाएगा क्योंकि ये अध्यस्थ नहीं है वो ये दृष्टि जो है तत्व दृष्टि वास्तविक है वास्तविक होने से इसमें तात्विक प्रामाण्य रहेगा सुधि तो तात्विक प्रामाण्य रहेगा प्रत्यक्ष आदि में व्यावहारिक प्रामाण्य है और वो तत्व दृष्टि नहीं है इसलिए वो अध्यक्षाधिकृत माने ये अध्यस्त प्रमाणा के द्वारा ही कल्पित माना जाता है इस प्रकार से दोनों में व्यवस्था हो जाएगी ये कहने में तात्पर्य है इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणानी शास्त्री यदि भी मिला के कहा तब भी विषय की दृष्टि से दोनों में थोड़ा भेद है जो तत्व दृष्टि से कथन करता है वो तत्व दृष्टि में अपने आप प्रमाण हो जाएंगे किंतु जितने व्यवहार संबंध में है यानी शास्त्र में भी जो व्यवहार है वो व्यवहार तो तत्व से नहीं है वो तो प्रमादाकृत है और अध्यास कृति ही है और तत्व बोधन के जितने वाक्य हैं, सत्य ज्ञान आनंद इत्यादि वो तात्विक रहेंगे क्योंकि वो अध्यास्त परे अध्यास्त प्रमादा के द्वारा ज्ञान ज्या, के विषय नहीं बनता वो जो अध्यस्त प्रमादा के द्वारा ज्ञान का विषय बनता है वो सारे आध्यात्मिक आविद्यक है और उससे पर में जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि अध्यास से परे क्या है तत्व वाक्य का तात्पर्य अध्यास से परे है वो उसका ज्ञान कहां होता है शास्त्र से ही होता है तो शास्त्र में दो विभाजन आपको करना पड़ेगा एक तो तत्व दृष्टि का कथन और दूसरा व्यवहारिक दृष्टि का कथन तो व्यावहारिक शास्त्र व्यवहार भी है कर्म आदि जो भी शास्त्र व्यवहार है उसमें जितना आया वो आध्यात्मिक है क्योंकि वो आत्मा को लेके नहीं होता इसको आगे विस्तार करेंगे ये अं। तो अध्यारोप अवाद तो तो... के अंतर्गत है अध्यारोप अवाद अंतर्गत वो जो जितने भी है वो तो समझाने के लिए था क्या अध्यात्मिक तो अध्यारोह को कोई भी तात्विक नहीं अध्यारोप करने से ही वो तत्व दृष्टि नहीं है तत्व ज्ञान के लिए उपाय है हाँ हाँ लक्षण तो वही अंदर है हजारों के अंतर्गत जितने आएगा वो वास्तविक नहीं है ना वो तो तत्वबोधन के लिए है तत्वबोधन के बाद में उसका कोई काम नहीं है इसका मतलब क्या हुआ वो तात्विक हो तो वैसा रहना चाहिए वैसा नहीं रहता है तो हथियारों का अंतर्गत जितने भी चर्चा है वो कर्म है उपासना है और यहाँ सृष्टि प्रक्रिया है उसका वो सारे जो है उसी के अंतर्गत कोई भी तत्वन नहीं है केवल आत्मा के संबंध में जितना है आत्मा-ब्रह्मा एक के संबंध में जितने वाक्य हैं महावाक्य इत्यादि वो तत्वन मने जाए नु अविवे व्यवहार से आध्यास न अद्यावयाण्य प्रमाणा विवेकिना तद्यवहार आप तो क्या सिद्ध करना चाहते हैं प्रत्यक्षादि व्यवहारों को सामान्य रूप से आध्यात् सिद्ध करना चाहते है तो पूर्व पक्ष कहता है ये ऐसा होना संभव नहीं क्यों क्योंकि अभिवेकी व्यवहार का आध्यात् होने पर भी अभिवेकी का जो व्यवहार है अभिवेकी के द्वारा किया हुआ जो व्यवहार है प्रत्यक्षादि व्यवहार ये तो भले ही आध्यात् हो किन्तु न अविद्यावत विषयानी प्रमाणानी सारे प्रमाण अविद्यावत विषय है ऐसा नहीं कर सकते अभिवेदी के द्वारा किया गया जो प्रमाण व्यवहार है वो तो अविद्यावत विषय है ऐसा हम मान सकते हैं किंतु समस्त का जो व्यवहार है प्रमाणादि व्यवहार ये अविद्यावत विषय नहीं हो सकता क्योंकि विवेकी नाम व्यवहार विवेकी भी ऐसे व्यवहार करते देखेंगे तो विवेकियों का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है ऐसे स्थिति में वो कैसे अतात्विक होंगे इसीलिए प्रत्यक्षादि व्यवहार में दो विभाजन करना पड़ेगा एक तो अविवेकी के द्वारा किया गया व्यवहार दूसरा विवेकी के द्वारा किया गया प्रत्यक्षादि व्यवहार अविवेकी के द्वारा किया गया प्रत्यक्षादिव्यवहार अध्यात्मिक है अत्विक है और विवेक के द्वारा किया गया प्रत्यक्षाथी व्यवहार सही है ये था उसके विषय में कहते हैं ऐसी बात नहीं है ये तो समान ही है दोनों में पशुआ अभिषेका भाषी में कहा ये जो व्यवहार की बात आप कर रहे हैं ना ये पशु आदियों के समान ही है पशु आदि अविशेषा चकार हमारा व्यवहार लेना हमारा मनुष्य मनुष्य के व्यवहार और पशु के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आप जितने अपने को बुद्धिमान समझते हैं उतने ही वो पशु भी अपने ढंग से बुद्धिमान है सब जो है अपने को बड़ा मानता है हाँ हम भी लड़ाई करते हैं कुत्ते भी, भी, भी लड़ाई करते हैं बिल्ली भी लड़ाई करती है हाथी भी लड़ाई करते हैं सब लड़ाई करते हैं इसके लिए अपने अपने स्थापित करने के लिए कोई भोजन के लिए लड़ाई करता है कोई और चीज के लिए लड़ाई करता है जैसी हम लड़ाई करते हैं वो भी लड़ाई करते हैं हाँ फिर जमीन कब्जा करने के लिए भी लड़ाई करते हैं हाँ जो शेर आदि व्याघ्र आदि होते हैं उनके भी अपनी जो है एरिया होती है कोई एरिया के बाहर जाएंगे वो लड़ाई करते हैं कुत्ते के भी होता है कुत्ता भी एक जगह से दूसरी जगह से दूसरी जगह में पूरे नहीं जाते जहां तक वो जा सकता है वहां तक जाएगा आगे बढ़ेगा तो दूसरे कुत्ता आकर के बोलता है उसको भी एरिया का ज्यादा देता है तो यही तो हम भी करते हैं और क्या करते हैं वो तो कब्जा करके बैठ गए फिर लड़ाई करते तो पशु आदि समान है हमारा व्यवहार हम कोड़े बुद्धिमान है ऐसा नहीं समझना हमार निद्रा भय मैथुन च ये चार जो है समान है केवल चार में और भी है बहुत कुछ है वो पशु आदि भी घर बनाते हैं हम भी घर बनाते हैं वो भी अपने लिए संरक्षण खोजता है हम भी अपने लिए संरक्षण के लिए खुजते सब चीज है ऐसा कोई बहुत बात नहीं है खाली हम ये पुस्तक लेके पढ़ने बैठते हैं वो पुस्तक लेके पढ़ने नहीं बैठता इतने अंदर तो है बाकी कोई अंदर नहीं दिखता है आ, और आपस में मदद भी करते हैं लड़ाई भी करते हैं कभी मदद भी करते जैसा हम लड़ाई करते हैं उन पर मदद भी करते हैं सही होता है उनके अंदर करना भी होती है सब भाव होता है इसीलिए पशुआसिशेषा हमें क्या है ये पशु व्यवहार से बाहर निकलना है कि भाष्यकार बार बार कहते ये स्वाभाविक कर्म जितने भी है पशु व्यवहार है ये पशु व्यवहार को बनाए रखेंगे आप ब्रह्मज्ञान खोजेंगे नहीं मिलेगा ये पशु व्यवहार से बाहर आना पड़ेगा हाँ अपने अहंगार अभिमान आ, मोह माया और जो जो मन में भाव आते हैं धीरे धीरे उसको हटा के बाहर आएंगे तब होगा है सब सब चीज देखना पड़ेगा जितने पशु व्यवहार समान है ना आप देख लो उतनी ही आपके पास कमी है और कोई कमी नहीं पशु व्यवहार को लेके आप बिजा करेंगे नहीं हो सकता अब भाष्यकार दिखाएंगे पशु व्यवहार में कैसा होगा पशु आदि अविशेषा क्योंकि ऐसा एक तत्वज्ञानी ही कह सकता है हाँ तुम्हारा और पशु में कोई अंदर नहीं है आप तो सोच भी नहीं सकते आपके व्यवहार और कुत्ते के व्यवहार में कोई अंदर नहीं आप सोच सकते हैं क्या हमने को बड़ा उठन के बैठा है कुत्ते को नीच मानता है तो वो सोच नहीं सकता है इसीलिए भाषाकार ही ऐसा हिम्मत कर सकता है उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप किसको पंडित मान रहे हैं जिसको आप पंडित मान रहे हैं उनका व्यवहार तो व्यवहार की दृष्टि से देखो तो आध्यात्मिक की है पशुओं के समान भी आपका हो रहा है तो पशु भी वो काम कर रहे है जो आप कर रहा है तो फिर क्या फर्क हुआ है तो पशुओं का व्यवहार तो आवेद तो मानना पड़ेगा फिर तो आपका व्यवहार कैसे फिर विवेक का तो सिद्ध हुआ नहीं होगा कैसे देखो जैसे यथा जैसा देख लो पश्वादय हाँ शब्दादीना दी संबंधे विज्ञानी शब्दादिज्ञा प्रतिकूले जाते तदो निवर्तते अनुकूल प्रवर्तते ये होता ही है मतलब पश्वादि भी अनुमान करते हैं दिखा है प्रत्यक्ष तो होता ही है आपको कोई बढ़िया खिलाया आप प्रेम से कुछ व्यवहार किया तो आप उनके प्रति आकृष्ट होते हैं आप उसको दोस्त बना देते अब कोई आप जो कर रहा है वो नहीं करो ना ना ऐसा बोला तो शत्रु हो जाता है फिर आप कितना भी कुछ करो वो नहीं होता है तो वो तो होता है अब उसको भी ऐसा होता है जैसा आपको तो आप उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे वो आपका दोस्त बन जाएगा आप उसके प्रतिकूल व्यवहार करेंगे तो उसका शत्रु बन जाएगा और ऐसी लड़ाई भी करता है तो पशु आदय पशु आदि में क्या होता है पशु आदि शब्द से पक्षी आदि को भी लेना पशु है पक्षी है कीड़े है पशु आदय शब्दादि भी शब्दादि विषयों से शब्दादि पांच विषय है सभी पशु सभी पांच विषय को नहीं लेते हैं जिसका कितना विषय है तो शब्दादि भी स्रोत्रादि न संबंधी शब्द आदि के साथ संबंध हो गया मतलब शब्द सुन के वो समझ रहा तो शब्द का स्रोत के साथ संबंध हो गया मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया ऐसा होने पर शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले शब्दादि ज्ञान हो गया उसको वो कैसा हुआ प्रतिकूले जादे तदो तो नि प्रतिकूल शब्द सुनाए पढ़ने पर वहां से निवृत्त होता है वो सुनने से आवाज से पता चलाते आपकी भाषा नहीं समझते हो किंतु तो आपके आवाज में कुछ ऐसी चीज प्रकट हो जाती है वो समझता है आप जो बोलते हैं ना उसकी फ्रीक्वेंसी से वो समझता है आपके भाव समझते है। कभी कभी आप नहीं बोलने पर भी समझता है आप देखो तो भी समझता है कि कैसा देख रहा है ऐसे समझता है जैसे बंदर आगे बैठे ना अब उसके तरफ देखो वो देखने से तुरंत समझता है आप किस भाव से देख रहे हैं समझ करके वो वो भी ऐसा देखेगा देखने से तो उसको मालूम पड़ता है कि आप उसको मारेंगे कि भगाएंगे की कुछ नहीं करेंगे वो देख करके समझता है ऐसा होता है इसीलिए वो क्या क्या करता है कि शब्दादि विज्ञान के प्रतिकूल होने पर प्रतिकूल होने पर वहां से निवृत्त होता है वो तो हम भी करते हैं कोई हमें गाली दिया फिर उसके तरफ देखता नहीं देखता नहीं इतना ही नहीं उसके बारे में फिर बुरा कहते रहते वो क्या है एक बार आपको गाली दिया किंतु आप बहुत महीनों तक वो खराब आदमी है वो बिल्कुल घटिया है कल तक वो ठीक था किंतु आज से ठीक नहीं ऐसा करके बोलते रहते इसका मतलब विरोध होता है प्रतिकूल होता है ऐसे ही होते हैं एक बिली क्या, क्या कुत्ते बंदर आदि को तो ऐसा होता है एक बार आप पत्थर मारेंगे तो ध्यान में रहता है इसने पत्थर मारा फिर वो आपको देखते ही ऐसे या तो आपको मारने आएगा या तो आपसे भागेंगे ये दोनों में से एक करेंगे और ये हाथी जैसे जीव होते हैं हाथी को बहुत याददाश्त बौध रहता है कई सालों तक याद रखते हो आपने एक बार उसको पत्थर मारा हो उसको चोट लगा हो वो कुछ नहीं कर सके किन्तु वो मौका दे करके करता है हमारे वहाँ अध्यक्ष में बहुत सारे ऐसी कथा है हाथियों की कथा बहुत बढ़िया मतलब अपनी कथाएं ऐसी ऐसी घटना हुई है कई साल के बाद उस व्यक्ति से वो मतलब उसका विरोध दिखाता है या मारता है कुछ भी करेगा अवसर देकर के कितने समय तक याद रखता है आ, ये बड़े जीवों में हाथी का विशेष मानते हैं बहुत समय तक याद रखते कुत्ता भी याद रखते हैं कुत्ता भी याद रखता है कुत्ता जो है बहुत समय तक ऐसा आपको खिलाया तो भी बहुत समय तक याद रहे कई सालों तक याद रखेंगे सबका होता है अपने अपने ढंग से होता है अब शाम का भी होता है सबका होता है तो ये ये कहने का तात्पर्य है कि इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है तो प्रतिकूल होने पर आप काम कर रहा है तो यही तो आपका प्रत्यक्षात व्यवहार है क्या है प्रतिकूल होने पर प्रतिकूल के हिसाब से करते हैं और अनुकूल होने पर अनुकूल चवर्त अनुकूल होगा तो उसके प्रति प्रवृत्त होता है जैसे यह तो सब लोग जानते हैं फिर भी भाषा का बता रहे की जैसा देखो यथा दंड उद्यता करम पुरुषी पलायन आरभ थे अब एक आदमी सामने दंडा देकर के आ रहा है गाय ने देख ली उसको देख लिया तो पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य अब मेरे तरफ आ रहा है ऐसा देखे माम हम तो ये तो मुझे मारना चाहता है ऐसा समझता है फिर पलायन मारा थे वो भागना भाग खड़े होते तो क्या हुआ अनुमान किया कि क्योंकि दंडा लेके आया अभी तो मारा नहीं है लेकिन दंडा लेके आता हुआ दे करके ही अनुमान कर लिया जिसने जिसने ऐसा धंडा दे के आया वो हमको मारा है तो ऐसा अनुमान करके युवती लगा करके भाग किए और मारने के बाद तो हमारा पता चलेगा ये अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ अनुमान करना है गंदा उठा के आने का मतलब मारना ही होता है ऐसा अनुमान करते हैं, अनुमान करने के बाद भाग निकलते करते हैं तो हरिता तीरना पूर्ण पानी उपलब्ध तम प्रदया भवन और दूसरा कोई हाथ में घास लेकर के आ रहा है गाय है तो घास लेकर के आ रहा है खाना लेकर के आ रहा है तो हरिता तिरना हरिता मन हरे ृण पूर्ण पानी उपलब्धिया उसको पकड़ के ला रहा है उसको खिलाने के लिए आ रहा है तो तम प्रति अभिमुखी भवन दी उसके प्रति चला जाता है वो नहीं सोचता है कि ये मारने के लिए आ रहा है ऐसा नहीं सोचता वो अनुमान लगाता है ये तो खिलाने के लिए आ रहा है ऐसा करके उसके प्रति चला जाता है ये दोनों व्यवहार देखा जाता है अनुकूल और प्रतिकूल एवं पुरुषापी अभी लोगों के बारे में देख लो वो भी तो ही कर रहा है एवं पुरुषापी विपन्न चित्ता जो पढ़े लिखे हैं मतलब मूर्ख लोग जो है उनको छोड़ो पढ़े लिखो की बात करें। तो एवं पुरुषा भी व्युपन्न चित हो गई है जिनकी माता पिता गुरु आदि से अध्ययन आदि हो गई बुद्धि जिनकी ठीक हो गई है शिष्ट है हाँ। ऐसे शिक्षित लोग भी क्रूर दृष्टि आक्रोशतः खडगोद्युतकान बलव उपलभ्य तदो नि यही करते हैं कि क्रूर दृष्टि है हाँ आंख उनके लाल लाल हो रखे हैं और आक्रोश से चिल्लाते हुए खडगोपजा करा हाथ में तलवार लेकर के आ रहा है अपनी तरफ बलवान बलवा बहुत बलवान शक्तिशाली भी दिखता है ऐसा दे के तदो वो निवर्त उनके सामने से भाग जाते हैं अपने को बचाने के लिए भागते दे तब विपरीतान प्रति प्रवर्तन और उसके विपरीत प्रति कोई पानी पिलाने के लिए आ रहा है प्रेम से कुछ खिलाने आ रहा है प्रेम से बात करके आ रहा है तो उनके प्रति प्रवर्त होता है दोस्त बनाता है अतः हाँ समान हाँ पशु आदि भी पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार है अब इसलिए ये समझ लो हमने इतना बता दिया इससे आगे बात की समझ लो कि क्या है कि समान ही है पशु आदियों के साथ आपका व्यवहार में कोई अंदर नहीं लेकिन कोई जब लड़ाई करते है, बोलते है ना तुम्हारा पशु जैसा बुद्धि है पशु जैसा व्यवहार है ऐसे बोलते है लोग किन्तु तो बोलने वाले भी ऐसे ही सुनने वाला भी जिसको सुना रहे वो भी ऐसा है बोलने वाले भी ऐसे है तो इतना खराब है कि जो पशु के समान कर देता है तो सुनने वाला मनुष्य होगा तो उसको बहुत दुख होगा और पशु को आप कहेंगे तुम्हारा व्यवहार मनुष्य जैसा है तो उसको दुख होता है होता होगा हमको पता नहीं लग रहा है लेकिन ऐसा बोलेंगे तुम पशु है बंदर को बोलेंगे तुम मनुष्य है ऐसा बोलेंगे उसको दुख होता है तो इसी प्रकार हमको भी हो रहा है क्योंकि हम अपने को अलग समझते हैं पशु से बहतर समझते समझ के बैठा हुआ है है वैसा नहीं है किन्तु हम मान रहे हैं कि है। हम पशु से बेहतर है क्योंकि हम कपड़े पहने हुए हैं बंदर को कपड़ा नहीं पहना है बंदर स्नान नहीं करता हम स्नान करके कर बैठे तो फिर जो है तिलक तिलक भी, भी लगाया है तो वो हम बंदर को देख के समझे बंदर अलग है हम अलग है हम बड़े बुद्धिमान है ऐसा आता है समान है पुरुषाणाम कहा समान है प्रमाण प्रमेय व्यवहार इस से प्रमाण और प्रमेय व्यवहार दोनों में समान है वो भी प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण उपयोग कर रहा है हम भी प्रत्यक्ष अनुमान आदि उपयोग करके ही आगे बढ़ते पशु आदि नाम जो प्रसिद्धो अविवेक पुरस्कार प्रत्यक्षादिव्यवहार अब कोई कह सकता है नहीं पशु आदि तो बुद्धिमान होते उन, वो विवेगी, विवेगी भी होता है पशु ऐसा कोई कहे तो बोलते ये तो प्रसिद्ध नहीं है पशुआदी नाम च प्रसिद्ध है अविवेक पुरस्थर है व्यवहार पशु आदि का तो अविवेक के साथ व्यवहार है ऐसा प्रसिद्ध है सब लोग मानते हैं क्योंकि पशु आदि तो पढ़ा लिखा नहीं होता है इसका मतलब क्या है अविवे की है उनका कोई विवेक नहीं ऐसा तो होता है तत्सामान्य दर्शन वित्पत्ति मदापी पुरुषाणाम प्रत्यक्षादिव्यवहार तत्काल सामान यदि निश्चित इसलिए हम तो ये मानते हैं कि उनके पशु आदियों के व्यवहार के समान होने से तत्सामान्य तो दर्शन वित्पत्ति मदाम पुरुषाना जो विपन्न बुद्धि वाले पुरुष है जो अपने को पढ़े लिखे समझते शिक्षित समझते हैं ऐसे पुरुषों का भी प्रत्यक्षादि व्यवहार हा प्रत्यक्षादि जो व्यवहार है तत्काल उसके संबंध में उस काल में होने वाले जो व्यवहार उस प्रकार के समान व्यवहार ही है ऐसा हम मानते हैं इसीलिए विपन्न चित्त जो शिक्षित है वो बुद्धिमान है विवेकी है उनका आविज्य व्यवहार नहीं होता है ये कहना गलत है क्योंकि तो उनके व्यवहार में पशु आदि के व्यवहार में कोई अंतर नहीं ऐसा होता है अब इस किसी का देखिए सशब्द शंका व्यावृत्त अर्थ पशुआ ये चकार शंका की वृत्ति के लिए है यौक्तिक विवेक से अध्यक्ष भ्रांति अविरोधित्वा युक्ति से उत्पन्न को यौक्तिक करते युक्ति से उत्पन्न जो विवेक है उसका अध्यक्ष भ्रांत्य अविरोधिता प्रत्यक्षादि के भ्रांति का विरोध होता है मैंने प्रत्यक्षादि के साथ उसका विरोध होगा विरोध नहीं है किंतु तो प्रत्यक्षादि भ्रांति से विरोध होता है किसका यौक्तिक विवेक युक्ति से उत्पन्न हुआ जो विवेक है वो प्रत्यक्षादि भ्रांति का विरोधी है ऐसा होने से विरोधी तद अनुसंधाने विवेकी नाम व्यवहारे पश्वादि आवश्यकता ऐसा यदि स्थिति यदि स्थिति ऐसा है कि विरोधी है अध्यक्षाधि भ्रांति का विरोधी विवेदी विवेक है ऐसा होने पर भी तद अनुसंधाने, उसका अनुसंधान नहीं करने पर वो याद नहीं रखने पर ध्यान में नहीं आता है जैसे सब कुछ अध्ययन तो किया किंतु सिर्फ समय आ गया ध्यान में नहीं आया ऐसा होता है आ, जो वेदांत आदि अध्ययन किया है तपस्या किया सब कुछ किया और रोज गीता भी पढ़ता है अब एवं सत्व संसुद ही ज्ञान योग व्यवस्थित ही इत्यादि सब, तो सब पड़ा लेकिन जब समय आ गया तो वो नहीं काम करता है क्यों? क्योंकि तो उसका अनुसंधान नहीं हुआ ये बोल रहे अनुसंधान उसके अनुसंधान नहीं करने पर विवेकी नाम अभी व्यवहारिक पश्चिदी और अभिषेक तब तो विवेकी भी अविवेकी ही है मतलब माना गया विवेकी है किंतु वास्तव में विवेक काम नहीं करना है है ना तो ये कहते हैं विवेक नाम अभी व्यवहार पश्वादिधिर अभिषेक हम इस बात को लेके बात कर रहे हैं ये भाष्यकार कहना चाह रहे कि हम वो नहीं कह रहे हैं कि सारे ऐसे, ऐसे हैं कितु जिनकी तिथि ऐसे है कि वो जानते हुए भी नहीं जानते जैसा पश्चिम न भी नियमाना यथाधा ऐसे जो चल रहे हैं तो उनके लिए तो ये तो समान ही मानना पड़ेगा तो विवेक नाम अभी व्यवहार है पश्चवादि विशेष कोई विशेष नहीं तद व्यवहारो भी आध्यात्मिक है इसीलिए विवेकियों का इस प्रकार का जो व्यवहार है वो भी आध्यात्मिक ही मानना पड़ेगा उसमें कोई संशय नहीं सब पढ़ा लिखा है किन्तु थोड़े से दुख को भी सहाय नहीं कर सकता कोई एक शब्द निंदा शब्द कहा तो सहाय नहीं कर सकता वो जुड़ जाता है फिर पागल हो जाता है फिर जो है कुछ भी सहन नहीं कर सकता हाँ कोई कोई सुने कोई बोले कोई आ, करने के लिए कहे या नहीं करे नहीं आ, कर सकता वो पढ़ लिखने के बाद वो क्या समझता है हम स्वतंत्र हो गए अब हमारी बात सब माननी चाहिए हम किसी की बात नहीं मानेंगे हमारी बात मान ये आ जाता अनुजान वानी सब्ध बोला ना ऐसी पढ़ाई है पढ़ने के बाद फिर खड़ा रहता है सब्ध खम्पा जैसा खड़ा रहेगा किसी के बाद झुकेगा नहीं झुकने में बहुत दिक्कत होता है अथवा बहुत मुश्किल से झुकेगा तो भी ऐसे झुकता है एक हाथ से दो हाथ लगाएगा नहीं वो भी ऐसे जाएगा पूरा झुकेगा नहीं और देखने से आश्चर्य होता है झुकने का मतलब स्तब्ध तो हो जाता है स्तब्ध तो होता कहीं झुकेगा जिसके पीठ में दर्द है वो झुक पाता है नहीं झुकेगा ऐसा खा लेता है ऐसा ही इनको हो जाता है स्तब्धा ये या ऐसा बोला जबकि प्रणाम करने के लिए नियम बताया इस प्रकार सामने रख के दोनों करके झुक के प्रणाम करना है वो तो सिर भी झुकना चाहिए हाथ भी झुकना चाहिए पीठ भी झुकना चाहिए और ऐसा सब नियम है और ऐसा एक हाथ से प्रणाम करने को पाप आना है अब वो आप मनुष्य के दूसरा अध्याय दे के क्योंकि उसी समय भी ऐसे लोग रहे होंगे तभी तो उनको मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं करना चाहिए और जिसको आप जिसको भी आप प्रणाम कर रहे हैं वो कोई अन्य व्यापार में व्यापृत है तब प्रणाम नहीं करना चाहिए वो कोई चाय है या कोई को किससे बात कर रहा है आपने प्रणाम किया गया ऐसा नहीं होना चाहिए प्रणाम करने वाला और जिसको प्रणाम कर रहे हैं दोनों में आपस में मेल होना चाहिए उस समय प्रणाम करना है और जिसको प्रणाम किया जाता है वो भी आपका प्रणाम स्वीकार किया हुआ जैसा ओम बोले नवा बोले स्वस्थी बोले कुछ ना कुछ बोलना है ये उसके व्यवहार है अन्यथा उसको प्रणाम नहीं मानते है उसको पाप मानते वो कारण क्या है हम झुकना नहीं चाहते पूरा वो झुकाव आया नहीं है किंतु सब लोग बोल रहे हैं झुकना है तो थोड़ा सा झुक रहा है ऐसे हो जाता ये विवेकी मानते हैं ऐसे विवेकी हो सकता है क्या तो नहीं हो सकता यही बोल रहे तो इसलिए आध्यात्मिक है क्यों क्योंकि विनय तो तब आएगा जब आपके अंदर अभिमान कम होगा और जितना विद्या आपने अध्ययन किया वो अभिमान को बढ़ाने वाली है तब तो कोई काम का विद्या दिया विद्या तो विनय दिया नहीं और विनय नहीं दिया तो पात्रता प्राप्त नहीं हो होतीता मैंने क्या है पक्कोदा मेच्यूरिटी मेच्यूरिटी होती नहीं आजकल विद्या है लोगों के पास किंतु वो विनय में नहीं बदला और वो मेच्यूरिटी में भी नहीं बदला इसीलिए वो शे की स्थिति हो जाती ऐसा ही उस समय भी तय जब शेव अगेर भी आ गया उसको सीधा सीधा बताया ना खुद ही बता रही है अनुजान मान शब्द ये आया हमें सब कुछ पढ़ लिया अब मैं जो है किसी को मानने वाला नहीं मेरी बात सब मानेंगे मैं सुनाऊंगा मैं उपदेश दूंगा मैं किसी को उपदेश नहीं सुनता हूँ ऐसा करके आ गया था तब जाकर के पिताजी ने देखा कि ये तो गड़बड हो गया है पढ़ लिख करके आ गया किन्तु एकदम सीधा सीधा आ रहा है कोई झुक रहा है ऐसा देख के उनको समझ में आ गया कि जिन्होंने असली विद्या नहीं सीखी है तब पूछा तम आदेश प्राख्य ये न श्रुतम श्रुतम भवदिक अमदम अमदम हाँ अमदम मदम अभिज्ञातम विज्ञातमी ऐसा उन्होंने पूछा कि तुमने उस उपदेश को पूछा क्या गुरु जी से उसको सीख लिया कौन सा कि जिसको नहीं सुनने से नहीं जिसको सुनने से नहीं सुना हुआ सुना हुआ हो जाता और जिसको मनन करने थे नहीं मनन किया हुआ अभी मनन किया हो जाता है जिसको जान लेने से नहीं जाना हुआ अभी जाना हुआ हो जाता है एक के जान से सबका ज्ञान हो जाता है ऐसी एक विद्या है वो तुमने सीखी है कि नहीं सीखी है तब उसके तक बोलता है नहीं है नहीं सीखी ये, ये तो ये सूत्र तो गुरुजी ने बताया ने? हाँ। अब फिर वो सोचता है कि ये यदि हम बताएंगे कि हो सकता है पिताजी वापस फिर वही आश्रम में भेजें फिर वहां जाके झुकना पड़ेगा हाँ मुश्किल होएगा ना सेवा करनी पड़ेगी पर जो गुरु बोलेंगे सब सुनना पड़ेगा तो और परेशानी हो जाएगी इसीलिए अब तो वापस नहीं जाना है किसी तरह ये विद्या पिताजी से ही सीखना है ऐसे सोच के वो पिताजी को कहता है कि आप ही सिखाइए अब मैं कहा वापस जाऊँगा जो भी आप जानते हैं वो आप जानते है उसके बारे में आप सिखाइए बोलता है क्योंकि उसके पास जो अभिमान है फिर पिताजी जो है धीरे धीरे उसको सिखाता है ये तो कथा तो आप जानते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि विवेकियों का भी इस तरह का जो व्यवहार है ये ही मानना पड़ेगा इसमें कोई संशय अब पूछते हैं कथम व्यवहार काले विवेकी नाम अभी पश्वादि बिना विशेष ये आपने जो कहा कि पश्वादियों का और विवेकी का व्यवहार काल में समान है दोनों आध्यात् ये कैसे है कथम व्यवहार है कैसे व्यवहार काल में विवेकियों का भी पशु आदि के साथ अविशेष कैसे नहीं थे निशेषम पशु आदि व्यवहार अनुवर्तन दे ये तो नहीं है कि वो पूर्णतया पशु आदि व्यवहार को ही अनुवर्तन करते हैं पशु जैसा जैसा करते हैं वैसा विवेकी करते हैं ऐसा तो दिखता नहीं है आप बोल पशु आदि समान है तो नहीं थे निशेषम निशेष मान पूर्ण रूप से पशु आदि व्यवहार अनुवर्तन दे पशु आदि व्यवहार को नहीं देखता है क्योंकि पशु आदि को जैसा कपड़ा आदि नहीं पहनता है विवेक तो कपड़ा पहनता है और सब कुछ जैसे स्नान स्न करता है सब कुछ करता है तो ये तो पशु नहीं करते हैं कोई कोई पशु स्नान भी करते हैं ऐसा नहीं कि सब नहीं करते कोई अपने आप अप करते कोई ढंग से करते हैं पक्षी आदि रोज स्नान करते उनका अपने ढंग से स्नान होता है वो गंगा जी में जाएंगे डुबकी लगाएंगे फिर साफ करेंगे सब कुछ करता है और अन्य जानवर भी करते हैं कुत्ते आदि भी करते हैं फिर उनके समय में करते हैं अन्यथा नहीं करते तो इसका मतलब वो भी तो कर रहा है, है हम लोग तो बाथरूम में पानी गरम करके वो भी वो दो तीन बार जो है उसको गरम करके वो गीजर का पानी, तो पानी चाहिए नहीं तो ये पानी चाहिए सब पानी मिला के फिर स्नान करके फिर संध्या करते वो पशु पश्यु पश्यु तो पशु पक्षी देखो वहां जाकर के स्नान करना गंगा जी में डुबकी लगाएंगे हाँ वो गर्म पानी में स्नान नहीं करते जो भी है तो क्योंकि हम तो बुद्धिमान है अभी गरम करना पानी करना ये सब आता है हमको इसलिए हम कर रहे हैं अब उनके कोई कोई व्यवस्था नहीं है अब जो भी भगवान देता है उसी से काम चलाता है तो पशुआदि व्यवहार को पूर्ण दया अनुवर्तन करता है ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता फिर आपने ऐसा आक्षेप लगा ये बहुत बड़ा आक्षेप है सामान्य दृष्टि से देखे तो इसलिए विवेक जिसको मान के बैठे हो उनके कह रहे हैं तुम्हारे व्यवहार पशुआदि के समान है ऐसा बोले तो कैसे लगेगा हाँ इसलिए बोला सक्रा जब बहुत हिम्मत करके बोला है क्योंकि सब विवेकों के प्रति आक्षेप है तो हाँ तो इतना बड़ा आक्षेप आपने लगाया कि पशु आदि के समान है ऐसा तो दिखता नहीं तो बोलते दिखता है अभी दिखाता हूं कैसा है तत्र यथाही जैसा देख लो दंडोद्यत करम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य मा हंदुमय इच्छ दीदी पलाय दि तुमारंदे इत्यादि का संग्रही अर्थो यथा यथा जो कहा है ना यथा ही या आ पीछे नीचे पहले यथा यथा यथा ही यहा ही यहा ही का मन क्या अर्थ क्या है कि संग्रहित विस्तार करते संग्रहित मन पहले पश्वादिस्टा विशेषा विशेषता एक प्रकार की प्रतिज्ञा है संग्रहवाक्य है ये संग्रह और संग्रह विस्तार संग्रह शब्द नहीं संक्षेप विस्तार संक्षेप विस्ताराभ्याम विस्तारा उक्त अर्थ सम्य अधिगत ऐसा भाषिका कहते ये संक्षेप और विस्तार से कहते संक्षेप और विस्तार से जिसको कहा जाता है वो स्पष्ट हो जाता है इसको व्यास पद्धति कहते हैं संक्षेप विस्तार से करने की शैली का नाम है व्यास आ, व्यास जी की शैली है तो ऐसी शैली में कहते पहले संक्षेप में कहा उसको विस्तार करते तो संग्रहित अर्थ संग्रहित मैंने संक्षेप में कहा गया जो विषय है उसको यथा जैसा उसका विस्तार हो तथा उच्च उसका विस्तार जिस प्रकार से हो प्रकट उसका उसको कैसा प्रकट किया जाए उस प्रकार से कह रहे हैं यथ अभी इसका अर्थ है आदि शब्देना आदिशबादि उत्तर पश्वादि इसमें जो आदि शब्द है उससे पक्षी आदि को लेना चाहिए शकुंत मन पक्षी शब्दादि भी स्रोत्रादीना संबंधे सदी अर्थ इंद्रिय संकर्षात्मक अध्यक्ष ये इससे क्या कहा शब्दादि स्रोत्रादिंग संबंधे सदी इतने वाक्य से विषय और इंद्रिय सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष संत्यक्षादि होता है ये दिखा है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि पुरुषों का जैसा होता है वैसे पशुओं का भी होता है शब्दाधि विज्ञान शब्दादि विज्ञान प्रतिकूले जादे इत्यादि जो कहा वो, वो प्रत्यक्षादि का फल है तत्प्रतिकूल अनुकूल अनुमान अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल शब्द प्रयोग करके आगे जो कहा है वो अनुमान को दिखा रहा है मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान भी उनको होता है अनुमान ज्ञान भी होता है यदि वो तर्क संग्रह आदि नहीं पड़े हैं फिर भी उनको था, ऐसा ही शब्द्य तीय से प्राकूल्यम आनुकूल्यम व अनुस्मृत्य अज्जा तथा अनुमति कैसे वे अनुमान करते हैं पशु दिखा रहे की ते ही वे पशु आदि शब्द आदि उपलब्ध शब्द आदि को सुनकर तजादी उसी प्रकार का शब्द पहले सुना था जो पहले एक ऐसा शब्द सुना वो शब्द सुनने के बाद में फिर उनको मारा गया पिटाई की गई तो पिटाई करने पर वो शब्द और पिटाई का संबंध कर दिया उन्होंने ऐसे शब्द सुनने के बाद ऐसी पिटाई होती है तो इसका मतलब ये करना चाहिए तो ये कुत्ता आदि को जो सिखाते हैं ना जो ट्रेनिंग देते है कुत्ता है और वो घोड़े हैं इनको सब जो सिखाते हैं वो ट्रेनिंग देने वाले ऐसे करते हैं। वो कुत्ते को ऐसे ऐसे सिखाएंगे फिर वो देख देख करके समझता है कि ये शब्द के बाद ये करना है अब वो नहीं करते हैं तो मारते हैं तो वो समझता है कि ये करना चाहिए तो जो शब्दों सुनाएंगे उससे वो करता है अगर अदवा कोई अंग, अंग भाषा दिखाएंगे उससे वो कर देता है तो उसके साथ वो संबंध करके याद रखता है भाषा तो नहीं समझता बोलने वाले में कुछ नहीं समझता उसके फ्रीक्वेंसी समझता है वो शब्द जैसा बना रहा है उसको समझता है याद रखता है फिर करता है ऐसे ही अनुमान करते हैं कि समान जातीय शब्द का अनुमान करके वो ऐसा किया जाता है हाँ तो प्रातिकूल्यम अनुकूल वा मा अनुस्मृत्या उसके प्रतिकूल भाव और अनुकूल भाव को स्मरण करके बन रहे अस्त्यादि तत्जातीय अब सुना हुआ जो शब्द है यह शब्द भी उसी जाति का है या प्रतिकूल है कि अनुकूल है जो पहले सुना था उसी जाति का है इसीलिए तथा तो इसीलिए ये भी वैसा है बिल्कुल पंजाब है अनुमान दिया उन्होंने इतने लक्षण लगा करके अनुमान करके समझ लिया क्योंकि ये शब्द सुनने के बाद ये क्रिया हुई थी और ये अभी जो सुनाई दे रहे शब्द ये भी उसी जाति का है इसीलिए ये भी ऐसा होना चाहिए प्रतिकूल होना चाहिए अथवा अनुकूल होना चाहिए कुछ <ussellus> तथा प्रतिकूलत्व अनुमान फलम निवृत्ति प्रतिकूल होने पर अनुमान का फल क्या होगा निवृत्ति मतलब वो भाग रहा है तो समझ लो कि वो अनुमान कर लिया कि ये गड़बड़ है ऐसा भागता है अनुकूलत्व अनुमान फलम प्रवृत्ति लेगा अनुकूल अनुमान का फल क्या है प्रवृत्ति है अनुकूल अनुमान किया तो उसके बाद प्रवृत्ति करेंगे ये दोनों आपको मालूम पड़ता है प्रवृत्ति और निवृत् दिखाई पड़ता है उससे उनका अनुमान आप समझ लेना उक्तम अर्थम उपसम उद, उदाहरती जो कहा गया अर्थ है उसका उदाहरण देते हैं आगे यथा इत्यादि से कहा यथा दंडोद्यतक पुरुषम अभिमुख उपलभ्य मंत्रती टीका आरभंते पुरुष विशेषम दृष्टि हंधृत्व अनुस्मृत्य अस्या तीय तदनुमा तद वैमुख्यम भजती इत इसका तात्पर्य है एक व्यक्ति को देखा पुरुष विशेष दृष्टि तजातीय उसी जाति का हंधृत्व अनुस्मृत्या उसी प्रकार का हंधृत्व देखा पहले एक हंदा था एक मारने वाला था वो मारने वाला भी ऐसा ही था कैसा था दंड लेकर के आया था झंडा लेके हाथ में झंडा लेकर के आया था अब ये भी वैसा ही धंडा लेके आ रहा है आदमी अलग है तो भी उसको समझ करके पुरुष विशेष को पहले देखा जो हंदा था उसमें हंधृत्व था अब उसका अनुमान हो गया उसका स्मरण किया मनु भूयोदर्शन हो गया ना भूयोदर्शन से स्मरण करता है तो ये यहां धूमहा तथा अग्नि ऐसा उन्होंने स्मरण किया कि जहां जहां यह धंडा लेके आता है वहां वहां पिटाई होती है स्मरण किया स्मरण करने के बाद अस्यादि तदाधीय ये भी उसी प्रकार का है झंडा लेके आ रहा है ऐसा हाँ। आने पर तदनुमाया उसका अनुमान करके तदो वैमूठम भजिए उसी से भाग निकलते हैं था खड़े होते प्रत्येक पश्वादीना आशय एक-एक पशु का यह आशय होता है क्या आशय होता है माम मत ये मंत अयम इच्छी ये पशु का अपने वाक्य है कि मुझे मारना ये चाहता है ये पशु ऐसा सोच रहा है तो एक एक पशु का सोच दिखाने के लिए भाष्यकार ने उसका वो वाक्य जो अपने आप सोच रहा है उस वाक्य को बनाकर के डायरेक्ट स्पीच में रखा कि माम हंदुम अयम इच्छी मुझे ये मारना चाह रहा है तो एक एक पशु ऐसा सोचता है पुरुषांतरम तू दृष्टा और दूसरा एक पुरुष है उसको देकर के तद जातीय अनुकूल उस प्रकार के पुरुष पहले ही देखा था उसने घास लेके आया और घास खिलाया अच्छा हुआ था तो उसको देकर करके उसके समान जातीय को देकर वो अनुकूल समझ करके अस्या भी ये पुरुष भी उसी जादी का है वो प्रेम करता है घास खिलाने आ रहा है ऐसा समझ कर, तना तद अनुमाया तद अभिमुख्यम भजन दी उसका अनुमान करके उसके प्रति वो चले जाते हैं ये गाय आदि को जैसा आप एक जगह खिलाएंगे उसी जगह पे हो जाएंगे वो वहीं होके खड़ा रहता है वो पता है इधर आएंगे वो देंगे और टाइम भी उसका रहता है उसके पास घड़ी घड़ी नहीं है लेकिन टाइम उसको पता रहता है कि इतने समय में यहाँ ये आता है और खिलाता है ऐसे होता है ये समय समय पर घूमने वाले बहुत सारे पक्षियां होते हैं वो पक्षी भी ऐसे होते हैं ठीक समय पर आप खिलाएंगे तो ठीक समय पर आए उनको पता रहता है जो सूर्य को चंद्रमा को सब देखते हैं उसी के अनुसार बहुत कुछ कार्य करते हैं हम सोचते हैं अभी कर रहा है ऐसा नहीं है उनकी भी अपने अपनी अपनी तरीका समय रखने का सब तो कितना है देखिए अभी आपका क्या फर्क क्या हुआ कुछ नहीं हुआ खाली आपके पास घड़ी है फोन है WhatsApp है यही तो फर्क है बाकी कुछ फर्क नहीं है वही चीज आप कर रहे हैं दाक्षातिकम वदन व्यवहार लिंगे न अध्यापम तस्य पक्ष धर्मदा महा को करते हुए व्यवहार लिंगेना व्यवहार को लिंग बनाकर के यहां भेद क्या है व्यवहार है जैसा व्यवहार दिखाई पड़ रहा है उसी प्रकार अनुमान करना है इसलिए व्यवहार द्वारा व्यवहार रूप हेदु से अध्यासम अनुमाद अध्यास को अनुमान करने के लिए तस्य पक्ष उसके पक्ष कहते हैं क्योंकि जो दृष्टान्त में दिखाया वो दाक्षांतिक में पक्षधर्मदा रूप से दिखाना है उसको क्या कहते हैं परामर्श करते हैं परामर्श दिखाना है कि ये भी ऐसा है यहां भी धुआं है इसलिए ये भी अभिनीमान होना चाहिए ऐसे पक्ष दिखाना तो पक्षधर्मदा को दिखाते हुए कहते हैं एवं इत्यादि कहा एवं पुरुषा भी व्युत्पन्न चित्ता क्रूरदृष्टीन आक्रोशतः खडगोद्यतक उपलभ्य तबोनिवर्तंते आ, ये है बलवा बलवान बलवंदो बलवंत बलवंत बलवंत बलवत क्योंकि घटोचन है आक्रोशत बहुवचन है अच्छा एवं अभी ये विस्पन्न चित्त कौन होते हैं जिनकी मतलब बुद्धि ठीक हुई है चित्तदा जिसकी चित्त जो है विपन्न हो गया तैयार हो गया है कैसे तैयार हुआ बोलते पिताद्रिदय शिक्षा जन्य पद वाक्य अभिज्ञता चित्र विपन्न चित्तता का ये लक्षण है पिता आदि तीनों ने जिसकी शिक्षा पिता आदि तीनों से जिसकी शिक्षा हुई है पित्रादि त्रिदय पिता माता पिता और आचार्य मातृमान पितरवान आचार्यवान वेद ऐसा कहा कि माता से भी शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है और पिता से भी क्योंकि दो साल तीन साल तक जो जो शिक्षा प्राप्त होती है वो माता जी से प्राप्त होती है माता जी इसके लिए अधिकार है क्योंकि माता जी से बच्चे का प्रेम होता है माता जी जो कहते हैं उसको मान करके चलते इसलिए तीन साल तक जो शिक्षा प्राप्त होनी है वो माता जी से प्राप्त होना है वो आवश्यक है उसके बाद में फिर पिताजी गुरुकुल जाने के पहले पिताजी सिखाते हैं तो पिताजी से भी बहुत कुछ सीखता है तो माता जी और पिताजी दोनों घर में बहुत बढ़िया से सिखाया उसके बाद में उसको गुरुकुल भेजा तो गुरुकुल में फिर गुरु जी सिखाता है तो तीनों ने जैसा ढंग से सिखाया हो तब तो वो अच्छे बुद्धिमान बनेगा वो संस्कारवान बनता है और कुल मर्यादा संस्कार की मर्यादा आदि को पालन करते हुए आगे जीवन जिएगा वो इस ज्ञान को प्राप्त करता है सभ्य धारण में आज्ञवल जी ने कहा वो ही वित्पन्न चित्त है ऐसा होने पर वो विपन्न चित्त होता है क्रूर दृष्टिया विशिष्टान पुरुषान दृष्ट तद विधान प्रातुकूल्यम क्या करता है क्रूर दृष्टिया विशिष्ट है व्यक्ति ये क्रूर दृष्टि है उसकी दृष्टि बहुत क्रूर दिखाई पड़ रही है ये लिंग हो गया तो क्रूर दृष्टिया पुरुषों को देखकर तद विधान प्रातुकूल्य स्मृतवा उस प्रकार के पहले भी पुरुष को देखे हैं वो सारे प्रतिकूल निकले हमारा अनुकूल नहीं निकले तो प्रतिकूल स्मृत तथा येषापी तदन अनुमा और अभी जो दिखाई पड़ रहे हैं उनका भी उसी प्रकार का है ऐसा अनुमान करके पशु आदिवद पशु आदि उनका समान विवेकिनो भी देभ्यो विमुखी भवंती विवेकी भी उसी प्रकार से भाग निकलते हैं ऐसा दिखाई पड़ता है विमुखी भवंती विमुख हो ही जाते हैं वो विवेकी है क्या विवेकी है पता नहीं लेकिन जैसा वो पशु करते वैसे करता है विपरीतान प्रसन्न दृष्टि विशिष्टान पुरुष विशेषान और उनसे जो विपरीत माने ये प्रसन्न दृष्टि है पूरा दृष्टि नहीं प्रसन्न दृष्टि है और प्रेम से हसता हुआ मुस्कुराता हुआ आ रहा है ऐसे देखकर के ऐसे पुरुषों को देखकर के तादृशा नाम आनुकूल्य ऐसे पुरुषों का आनुकूल्य व्यवहार दे करके वो हमारे लिए अनुकूल रहेगा ऐसा स्मरण करके तथा अभी तद अनु देश अभिमुखी उनके प्रति ये चले जाते हैं इनका भी अभिप्राय हुई है ये पहले जैसे मुस्कुराते हुए जो जो हमारे पास आए वो सब ऐसा ही निकला इसीलिए ये भी अनुकूल है ऐसा मान करके उनके प्रति प्रवृत्ति होती है कभी कभी क्या है कि मारने वाले मुस्कुराते हुए आते हैं तब ऐसा है। होता है ओ देखने में मुस्कुरा रहा है किंतु तो अंदर से होता है अभिषकुम वयोमुखम हाँ मुख में तो दूध है किंतु अंदर तो विश्व का घड़ा है और मुस्कुराता तो है इसलिए बहुत मुस्कुराने वाले से भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्यों ये बहुत मुस्कुराता है तो इतना अच्छे नहीं होते आ, तो उतना मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं जहां आवश्यकता है वहां मुस्कुरा है आ, तो इसीलिए ये भी हो जाता है कभी कभी लेकिन वो तो अनुमान गलत हो जाएगा ना फंस जाएगी तो सही अनुमान नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाता है अब वो पशु आदि भी ऐसे फंस जाता है उनको घास खिलाने जाते हैं फिर पकड़ते हैं ऐसा होता है तो वो भी फंस जाता है क्योंकि उनका अनुमान काम नहीं करता इसीलिए क्या है कभी कभी घास लेके जाने पर भी वो भागने लगते हैं क्योंकि वो समझता है कि पहले घास वाले ने उनको फंसाया था इसीलिए वो भी भागते ऐसा भी होता है तो ये विशेष में होता है सामान्य रूप से तो वो अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान हो जाता है हाँ इसीलिए इसको वंचना कहते हैं वंचना रूप व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसको पीटना आप चाहते हैं तो पीटने के ढंग से उसके पीछे जाना चाहिए ऐसा नहीं की पकड़ने मतलब प्रेम से व्यवहार करने के ढंग से जाके पीटे ऐसा नहीं होना चाहिए अब प्रेम से व्यवहार करना चाहिए तो प्रेम से व्यवहार करना है तो व्यवहार भी सीधा सीधा होना चाहिए आप तो दोनों कर सकते हैं आप विरोध है तो विरोध दिखा सकते हैं और अनुकूल है अनुकूल भी दिखा सकते हैं किन्तु उल्टा नहीं करना अनुकूल दिखा करके फिर पिटाई करना ठीक नहीं हो बहुत बड़ा वंचना है महापाप है ऐसा नहीं करना चाहिए अच्छा ये कहा पक्ष धर्म दाम निगम यदि अभी निगम दिखाते हैं पंचावयों में पांचवा निगमन है अतः तो समान पश्वादि भी पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार है इसलिए दिखाया इसलिए अनुभवार्थो अध अनुभव में हमारा है यह तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है इसीलिए ये वो ऐसा ही है समान है पशु का साथ हमारा व्यवहार पुरुषों का व्यवहार समान है न नवृत्ति अध्यासादिति न पशुआत भ्रवंती ना भी परेशान प्रत्यक्षम आप तो क्या बात कर रहे हैं आप पशुआदि की बात हमारे साथ कर रहे हैं हमारी बात पशुआदि के साथ कर रहे हैं किंतु कोई भी पशु आज तक ऐसा हमको नहीं कहा पशु ऐसा थोड़ी कहा कि तुम्हारा जो व्यवहार है अध्यात्म है ऐसा कहा वो और वो समझते भी नहीं हमारे व्यवहार अध्यास है तो ननु अस्मकम प्रवृत्ति हमारी जो प्रवृत्ति है अध्यासादि भी अभ्यास से हो रही है ऐसा न पशुआदयो भ्रवंधी पशु ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारे प्रवृत्ति अध्यास से हो रही है तो वो समझते नहीं। ना भी परेशा और दूसरों की प्रवृत्ति जैसे मनुष्य आदि की प्रवृति भी अध्यास से हो रहे ऐसा पशु कहता है क्या उनको कोई प्रत्यक्ष ज्ञान इस रोता नहीं आप कह रहे हैं कि हमारी प्रवृति और उनकी प्रवृत्ति दोनों आध्यात्मिक है किंतु तो पशु आदि का भी ऐसा समझता नहीं उनको उतनी बुद्धि नहीं अबो दृष्टांत से साध्य वैकल्य विद्या इसीलिए दृष्टांत साध्य विकल्प है आप पशु आदि को और हमको बराबर जानना चाहते हम तो ये समझ रहे हैं कि जो पशुवादी का व्यवहार है और हमारा व्यवहार है दोनों आध्यात्मिक है किंतु पशुवादी तो ये नहीं समझ रहे ना पशुवादी उसका पशु का व्यवहार भी आध्यात्मिक नहीं समझते हमारा व्यवहार आध्यात्मिक है ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा तो विषमता हो गई दोनों में दृष्टान्त और दाष्टान्तिक में विषमता है साध्य वैकल्य है साध्य वैकल्य दृष्टान्त में साध्य नहीं होना आध्यात्मिक तो नहीं होना आध्यात्मिकत्व तो आप कह रहे हैं पशुआदि कह रहे आध्यात्मिक है इसीलिए उसमें आध्यात्मिक नहीं है कत्र उसी में कहा उसके विषय में कहा कि पश्वादीना चश्वादीना प्रत्यक्षादि व्यवहार, ये तो भाई प्रसिद्ध है पश्वादी का व्यवहार है, वो सब सिवार करते हैं इसमें कोई विमा तो है नहीं। अठष्ठान आरोप्य ज्ञानी सति अक्षादि सना्य विरोधि विवेकाभाप्य माने विवेके तदनर्थक्यधिष्ठान तो ये से अधिष्ठान का भी ज्ञान हो गया आरोप्य का भी ज्ञान हो गया इस स्थिति में अध्यक्षादि भी सनाधिक्य विरोधी विवेक अभाव प्रत्यक्षादियों के साथ प्रत्यक्षादि जो व्यवहार है उसके साथ समानाधिकरण समान अधिकरण में होने वाली जो प्रवृत्ति क्योंकि की अधिष्ठान और आरोप दोनों समान अधिकरण में होता है रसी में सर्प है आरोप सर्प है अधिष्ठान रसी है। इसमें सामानाधिकरण वि, विरोधी विवेक अभाव सामानाधिकरण के विरोध रखने वाले जो विवेक है उसका अभाव है विवेक तो है नहीं सामानाधिकरण का यदि ज्ञान होता तो विवेक हो जाता अब वो है नहीं फिर सामान अधिकरण्य वहां हो जाता कारण क्या है कि विरोधी विवेकी विवेक अभाव रसी में सर्प नहीं है यह ज्ञान नहीं है रसी में सर्प नहीं हो सकता क्योंकि रसी और सर्प का सामान अधिकरण में वास्तविक नहीं है ऐसे स्थिति में आपने रसी को सर्प माना है सिर्फ सामान अधिकरण का विरोध वहां है विरोध वहां नहीं है सामान अधिकरण का विरोध था विवेक वो विवेक वहां नहीं है इसीलिए हो जाता है अध्यास तत्व से संकल्प इसीलिए हम उसको अभ्यास मानते हैं अध्यास से युक्त है ऐसे स्थिति में अध्यास होता है इसलिए हम मानते हैं क्योंकि सामान अधिकरण्य को स्वीकार करके वहां आप बोल रहे हैं सामान अधिकरण्य का विरोधी अविवेक वहां अवेद वहां नहीं है अविवेक है स्थिति में हो रहा है क्योंकि अधिष्ठान और आरोप्य दोनों अलग अलग है ना उसका सामान अधिकरण्य नहीं है किंतु सामान्य ने आपने मान लिया इसलिए उसका अध्यास मानना पड़ेगा बिना भी माने विवेक तद अनस्थ्य क्या और यदि बिना प्रमाण से भी कार्य ऐसा होता है सही कार्य होता है प्रमाण के बिना भी यथार्थ ज्ञान यदि हो जाता है तो विवेक को कोई प्र... विवेक का कोई प्रयोजन नहीं विवेके आँ... बिना भी माने विवेके तद क्या प्रमाणों के बिना वहां विवेक मानेंगे तो विवेक अनस्त हो जाएगा इसलिए प्रमाण के द्वारा यथार्थ ज्ञान होता है विवेक होता है वो अध्यास का विरोधी है और अध्यास के युक्त जो सामान अधिकरण्य का भी विरोधी है अब यहां जो है प्रमाण के द्वारा विवेक नहीं हुआ इसीलिए वहास हो रहा है ये तो सभी लोग स्वीकार करते हैं अबो बिना विवेकम पश्वादिशु व्यवहार दृष्टि है तन्मूलाध्यास सिद्धि यही कहने का तात्पर्य है कि विवेक के बिना पशु आदियों में व्यवहार देखा गया है इसीलिए ये व्यवहार जो है तनमूल अध्यास वो व्यवहार अध्यास मूलक है उसका कारण तो अध्यास है अध्यास के कारण ये व्यवहार हो रहा है क्योंकि वहां विवेक का कोई चांस नहीं है पशु आदि में विवेक नहीं है ये सब लोग स्वीकार करते हैं क्योंकि विवेक होने के लिए जो जो प्रमाण चाहिए था वो उसके पास नहीं है इसलिए वो भी काम के कामना का ये मानना पड़ेगा एक गोर्णमदूर्ण मिलना दस्यूर्णस्य पूर्णमायमेवा